माँ शारदा देवी की दिव्य लीला दक्षिणेश्वर की यात्रा सूर्यस्य श्रीमाण नंद्रयती चरश्चर वे ती ऋग्वेद चलते प्रयत्न करते हुए मनुष्य को मधु अर्थात अमृत प्राप्त होता है चलते हुए को ऊदुम्बर अर्थात गुलर जैसे अति स्वादिष्ट फल मिलते हैं सूर्य की श्रेष्ठता को देखो जो चलते हुए कभी आलस्य नहीं करता है उसी प्रकार हे यात्री तुम भी आगे बढ़ते रहो सोना जितनी बार कसौटी से रगड़ा जाएगा उतना ही अधिक वज़न जगमगाएगा आग अधिक तेजी से प्रज्वलित होती है जब लकड़ी को हिलाया जाता है और सर्प पर जब आघात किया है वह अपना फन ऊंचा उठा लेता है इसी प्रकार जब मनुष्य को चुनौती दी जाती है उसकी आत्मशक्ति जागृत हो जाती है प्रत्येक युग के अवतारों के साथ आने वाली दिव्य नारियों का जीवन कष्ट और दुख से भरा हुआ था सभी प्रकार की कठिनाइयों को झेलते हुए उन्होंने दिखाया कि कैसे इच्छा शक्ति के द्वारा कष्ट को भस्म्य करना और ईश्वर के प्रति शरणागत होना चाहिए उन महान नारियों के एक से बढ़कर एक दुख ने उनकी दिव्यता को प्रज्जवलित कर दिया इस कारण भारतीय परंपरा में हम शक्ति या ईश्वर की नारी संगनी का सम्मान पहले करते, है। हम करते हैं हम लक्ष्मी नारायण कहते हैं नारायण लक्ष्मी नहीं कहते इसी प्रकार हम कहते हैं गौरी शंकर सीताराम और राधा कृष्ण जब शक्ति का नाम पहले आता है तब यह काव्यात्मक प्रिय और मधुर लगता है अवतारों के आध्यात्मिक सहचरियों की जीवन कथाएं दुख और कष्ट से भरी हुई है फिर भी अपने स्वामियों के प्रति उनका प्रेम अद्वितीय था नारित्व के आदर्शों को प्रस्तुत करती हैं उनका जीवन उनके प्रेम और पवित्रता धैर्य और सहनशीलता संतोष और सेवा आत्मसंयम और त्याग भक्ति और श्रद्धा कृतज्ञता और निस्वार्थता निर्धनता और तपस्या मानवता के लिए त्याग और ईश्वर निर्भरता से आलोकित था इन महान सद्गुणों के कारण वे स्वयं ही महानता और महिमा में आरूढ़ हुई वर्ष अठारह से अठारह तक मां शारदा जयराम भाटी में अपने माता पिता के साथ थी और परिवारजनों की सेवा करती रही चार वर्ष बीत गए यद्यपि उनका शरीर जयराम भाटी में था पर उनका मन ठाकुर के साथ बिताए गए दिनों की मधुर स्मृतियों पर केंद्रित रहता था मां शारदा अठारह वर्ष की सुंदर तरुणी हो गई थी प्रत्येक दिन वे अपने पति के संदेश की प्रतीक्षा करती लेकिन कोई संदेश नहीं आया कभी कभी वे अपने आप से कहती पिछली बार जब मैं उनके पास थी वे मुझसे कितना स्नेह करते थे वे मुझे कैसे भूल सकते हैं अब अच्छा समय आएगा वे स्वयं मुझे अपने पास बुलाएंगे। मुझे उस सुखद क्षण की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए कहावत है अफवाह उपदेश की अपेक्षा अधिक तेजी से फैलती है पति के द्वारा कोई खोज खबर न लेने पर मां शारदा गाँव वालों की मनगढ़ंत बातों का केंद्र बन गई अवंछनीय बातें व्यक्ति के हृदय को व्यतीत कर जीवन का विनाश कर देती है इससे पीड़ित व्यक्ति असहाय हो जाता है इसके कारण उसे रात में नींद नहीं आती और अकेले में रोता रहता है इस बीच दक्षिणेश्वर से कुछ ऐसी खबर आई कि श्री रामकृष्ण पागल हो गए हैं वे माँ माँ कहते हुए नंगे घूमते रहते हैं श्री रामकृष्ण के स्मरणमत्त दशा को गांव वालों ने पागलपन समझ लिया तालाब के स्नान घाट में गाँव की स्त्रियॉँ अपलाप और व्यथा गपशप करती थी एक स्त्री ने श्री माँ की ओर संकेत करके कहा पागल की पत्नी है दूसरी स्त्री ने दिखावटी सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा आहा बेचारी श्याम सुंदरी की लड़की का विवाह एक पागल से हो गया बड़े दुख की बात है एक कहावत है जन की हजारों जीवा होती है घर में भी माँ शारदा को शांति नहीं थी उन्होंने अपनी माँ को विलाप करते हुए सुना मैंने एक पागल से अपनी बेटी का विवाह कर दिया यह वैसा ही जैसे मैंने अपनी पुत्री के हाथ पैर बांध कर उसे गहरे पानी में फेंक दिया श्री ने इस प्रकार की अवांछित बातों से आहत होकर लोगों से यथासंभव मिलना जुलना कम कर दिया दिन रात घर के कार्यों में व्यस्त रहने पर उन्हें कुछ राहत मिलती थी जब घर में रहना उनके लिए असहनीय हो जाता था तो माँ भानु बुआ नामक एक विधवा स्त्री के घर चली जाती थी जो माँ के घर के पास रहती थी उनके मन में माँ के प्रति अत्यंत प्रेम और सहानुभूति थी उनकी सूक्ष्म दृष्टि थी उन्हें श्री रामकृष्ण के दिव्य भाव का आभास था उन्होंने एक बार श्यामा सुंदरी से कहा था तुम्हारे दामाद साक्षात शिव हैं और कृष्ण भी अभी तो तुम विश्वास नहीं करती हो पर बाद में करोगी यह मैं कह देती हूँ बाद में इस बात का उल्लेख करते हुए मां साधना ने कहा था व्यक्ति को सदैव व्यस्त रहना चाहिए कार्य मन और शरीर के स्वस्थ रखता है जयराम बाटी में माँ अपने युवावस्था के समय दिन रात काम करती थी और किसी के घर नहीं जाती थी यदि मैं कभी बाहर जाती तो लोगों के मुख से सुनती कि श्यामा सुंदरी की, की लाड़ी का विवाह एक पागल से हो गया है मैं लोगों से बचती थी जिससे मैं इस प्रकार के ताने सुनने से बच सकूं। बाद में माँ शारदा ने कुछ महिला भक्तों से इन कष्ट के भरे दिनों के बारे में बताया था तब मैं जब राम बाटी में थी मैं एक परिपक्व और वैश्य की स्त्री थी मैंने सुना कि ठाकुर मामा तुम मुझे दर्शन दो कहते थे और जोर जोर से रोते हुए गंगा के किनारे धरती पर अपने मुँह को रगड़ते थे लोग उनके भगवत विरह को नहीं समझ पाते थे और व्यर्थ की बातें करते रहते थे कि वे पागल हो गए हैं मैंने जब यह सुना तब तो मैं अत्यधिक आहत हो गई लेकिन लज्जावश मैं अपनी भावनाओं को किसी से के समक्ष व्यक्त नहीं कर सकी केवल भानुभुआ की आँसुओं से भरी मेरी आँखों को देखकर समझ गई वह मुझे अपने हृदय से लगा मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए सांत्वना देती थी बेटी अफवाहों को सुनकर तुम स्वयं को दुखी क्यों करती हो तुम्हारे पति साक्षात शिव हैं मैंने तुम्हारे विवाह के दिन ही वधू कक्ष में उन्हें पहचान लिया था दुखी मत हो एक दिन तुम देखोगे कि वही पागल व्यक्ति सबके हृदय में हृदय को, को वश में कर लेगा वह माँ के नाम के पीछे पागल है और वही माँ एक दिन सब कुछ ठीक कर देगी गाँव वालों का उपहास निरंतर जारी था एक कहावत है चिता के अग्नि व्यक्ति को एक बार जलाती है लेकिन व्यथा और चिंता से व्यक्ति सदा जलता रहता है माँ शारदा अपने पति के मानसिक स्वास्थ्य की आशंका से सतत जल रही थी वह बार बार मन ही मन विचार करती थी क्या मेरे पति अब वैसे नहीं रहे लोग कहते हैं वे पागल हो गए हैं क्या यह सत्य है विधि के विधान से यदि सच में ऐसा हुआ है तो मुझे यहां नहीं रहना चाहिए मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए अंततः उनके धैर्य की सीमा टूट गई उन्होंने स्वयं दक्षिणेश्वर जाकर उन्हें देखने का निर्णय लिया मां माँ बाद में कहती थी वह 1872 के फाल्गुन का महीना था एक शुभ अवसर पर हमारे गांव की स्त्रियाँ गंगा स्नान अर्थात कलकत्ते में करने के लिए जा रही थी मैंने स्नान हेतु जा रही एक स्त्री से कहा मैं दक्षिणेश्वर जाकर देखना चाहती हूं कि मेरे पति कैसे हैं उसने यह बात मेरे पिता को बता दी मैं उनसे बात करने से डर रही थी और लज्जा कर रही थी मेरे पिता ने सहमत होकर कहा कि यदि वह दक्षिणेश्वर जाती है तो कोई बात नहीं है वे भी हमारे साथ चले आए सन अठारह मार्च का महीना आया आधा जाने के बाद भी माँ शारजा ने अपने पिता और कई स्त्रियों के साथ कलकत्ता की यात्रा की उन दिनों मैदानों के बीच से जाने वाले लंबे रास्ते प्राय डाकुओं से त्रस्त रहते थे इस कारण लोग समूह में यात्रा करते थे केवल धनी व्यक्ति पालकी से यात्रा करते थे सामान्य लोग पैदल चलते थे वह चौसठ मील की कठिन यात्रा थी जिसमें पाँच नदियों को पार करना पड़ता था आमोदर द्वारकेश्वर मुंडेश्वरी दामोदर और गंगा नदी यात्रीगण धान के विस्तृत फैले हुए खेतों और कमल के सुंदर फूलों से सुशोभित तालाबों के मनोहारी दृश्यों के बीच से यात्रा करते थे वे लोग मार्ग पर स्थित पीपल और वट वृक्षों की छाया में विश्राम करते हुए तथा मार्ग पर आने वाली चट्टी में रात्रि विश्राम करते माँ और उनके साथ के लोग दो तीन दिन तक आनंदपूर्वक चलते रहे लेकिन बाद में मां के पैरों और तलवों में दर्द होने लगा उन्होंने इतनी लंबी यात्रा कभी नहीं की थी और वे नंगे पैर नहीं पैर थी उनके पैरों के तल चोटों और फूलों के कारण सूज गए थे इसके अतिरिक्त मलेरिया से ग्रस्त गाँव में रहने के कारण माँ का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं था उन्हें रास्ते में मलेरिया के भीषण आक्रमण का सामना करना पड़ा और प्रबल ज्वर हो गया पिता रामचंद्र अत्यंत चिंतित हो गए उन्होंने पुत्री के साथ मार्ग की एक छट्टी पर आश्रय लिया पिताजी ने मां सारदा को चादर उड़ा दी जिससे उन्हें ठंड और बुखार से कपकपी न लगे और भोजन तथा जल की व्यवस्था करने लगे माँ शारदा बीमार होने के कारण अत्यंत व्यथित हुई थी लेकिन उस रात माँ को एक दिव्य दर्शन हुआ जिससे वे अत्यधिक आश्वस्त हो गए मां शारदा बाद में उसका स्मरण करती थी ज्वर के कारण मैं लगभग अचेत अवस्था में अस्त व्यस्त हालत में पड़ी हुई थी तभी मैंने देखा कि एक कन्या मेरे पास आकर बैठ गई उसका रंग काला था जिनका उन्हें दर्शन हुआ था निसंदेह व माली थी मैंने ऐसी सुंदरता इसके पूर्व कभी नहीं देखी थी उसने मेरे सिर और शरीर को अपने हाथों से सहलाना शुरू किया उसका स्पर्श इतना कोमल और शीतल था कि मेरे शरीर का ताप शांत होने लगा मैंने पूछा तुम कहां से आई हो उसने उत्तर दिया मैं दक्षिणेश्वर से आई हूं। मैंने विस्मित होकर कहा दक्षिणेश्वर से मैं वहीं जाना चाहती हूं, अपने पति से मिलने और उनकी सेवा करने लेकिन मुझे ज्वर है और शायद मैं उन्हें पुनः कभी नहीं देख पाऊँगी कन्या ने कहा तुम क्या कह रही हो निश्चिंत रूप से निश्चित रूप से तुम दक्षिणेश्वर जाओगी जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी तुम उनके पास जाओगी तुम्हारे लिए ही मैंने उनको वहां संभाल कर रखा है मैंने कहा तुम कितनी अच्छी हो मुझे बताओ क्या तुम हमारी कोई संबंधी हो उसने कहा मैं तुम्हारी बहन हूँ मैंने कहा ओह इसी कारण तुम मेरे पास आई हो उसके पश्चात मुझे नींद आ गई कई वर्षों बाद माँ ने उसी घटना को अधिक विस्तार विस्तारपूर्वक बताया एक बार मैं तरुण अवस्था में दक्षिणेश्वर जा रही थी यात्रा के बीच मैं उच्च स्वर से ग्रस्त हो उच्च ज्वर से ग्रस्त होकर अचेत अवस्था में पड़ी थी तब मैंने देखा अति काले रंग की कन्या उसके पैर धूल से सने हुए थे मेरे कमरे में आकर मेरे पास बैठ गई वह मेरे सिर को सहराने लगी यह देखकर कि रमड़ी के पैर धूल धूसरित है मैंने पूछा माँ क्या आपको पैरों को धोने के लिए किसी ने जल नहीं दिया है उन्होंने उत्तर दिया नहीं माँ अभी मुझे शीघ्र जाना है मैं तुम्हें देखने आई थी तुम ठीक हो जाओगी दूसरे दिन से उत्तरोत्तर मैं स्वस्थ हो गई दूसरे दिन प्रातः रामचंद्र ने देखा कि उनकी पुत्री का ज्वर समाप्त हो गया है उन्होंने सोचा कि यहाँ रुकने से अच्छा होगा कि धीरे धीरे चला जाए उनके दर्शन से उत्साहित माँ शारदा इसके लिए सहज ही मान गई भाग्यवश कुछ दूरी तक पैदल चलने के पश्चात माँ के लिए एक पालकी मिल गई उन्हें पुनः ज्वर को आया पर वह पहले जैसा नहीं था इस बार उन्होंने इसे किसी को भी नहीं बताया वे वैद्यवाटी पहुँचे और दक्षिणेश्वर के लिए नाव ली माँ शारदा उनके पिताजी और अन्य महिलाएँ इस रात्रि नौ बजे दक्षिणेश्वर पहुँचे मां शारदा नाव से उतरी उन्होंने सुना ठाकुर हृदय से कह रहे हैं अरे हृदय उसका प्रथम आगमन हुआ है मैं विश्वास करता हूँ कि यह समय शुभ है ठाकुर की पहली बात में गहरे प्रेम का स्पर्श था इससे उत्साहित होकर मां शारदा सीधे ठाकुर के कमरे में चली गई उनके साथ आए लोग प्रतीक्षारत थे ठाकुर ने जैसे ही माँ को देखा उन्होंने कहा तो तुम आ गई बहुत अच्छा मैं बहुत प्रसन्न हूँ उन्होंने किसी से कहा इनके लिए चटाई बिछा दो माँ और उनके पिता जी चटाई में बैठ गए ठाकुर ने सुना कि माँ अस्वस्थ हो गई थी वे चिंतित हो गए उन्होंने दुख प्रकट करते हुए कहा तुमने आने में बहुत देर कर दी अब मेरा मथुर मथुर रानी राजमणि के दमान और दक्षेश्वर मंदिर के व्यवस्थापक थे उनकी मृत्यु 16 जुलाई 1871 में के के के आने के माह पूर्व हो गई थी। तुम्हारी देखभाल लिए जीवित नहीं है। नहीं, है। उसकी मृत्यु से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दाहिना हाथ टूट गया है प्रथम दर्शन और वार्तालाप के पश्चात माँ शारदा ने नौबत खाने अर्थात कानसरट कान टावर में जाने की इच्छा प्रकट की जहाँ उनकी पास सांस रुकी हुई थी ठाकुर ने कहा अरे नहीं मेरे कमरे में रहो तुम्हें वहाँ देखना डॉक्टर के लिए असुविधाजनक होगा रात्र के लगभग दस बज गए थे रात को भोजन समाप्त हो गया था भोजन वहाँ उपलब्ध नहीं था उस समय दक्षिणेश्वर दूर दराज का एक गांव था और वहाँ कोई जलपान गृह नहीं था रात के भोजन के लिए हृदय माँ शारदा और साथ में आए लोगों के लिए दो तीन ठोकरी मुरमुरे लेकर आए ठाकुर के कमरे में मां शारदा के लिए नीचे अलग से एक बिस्तर लगाया था और ऐसी व्यवस्था की गई ताकि उनके साथ आई एक महिला रात्रि में मां के साथ सो सके उनके पिता और साथ में आए लोगों को नौबत खाने और मंदिर के अन्य कमरों में ठहराया गया क्या कोई कल्पना कर सकता है कि अपने पति के कमरे में लेटी हुई उनके मन में क्या चल रहा होगा यद्यपि महाशारदा ज्वर और लंबी यात्रा के कारण थकी हुई थी लेकिन वे यह जानकर चिंता मुक्त हुई कि उनके पति पागल नहीं था उनका व्यवहार विवेकी पुरुष के समान सामान्य स्नेहपूर्ण और उनमें स्त्री के स्वास्थ्य के प्रति स्वास्थ्य के प्रति चिंता का भाव था जिस सौहार्दपूर्ण ढंग से उन्होंने स्वागत किया उससे उनकी चिंता और अनिश्चितता कम हो गई उनके देवतुल्य पति उन्हें नहीं भूले थे और वे उनके प्रति पहले की तरह ही कृपावान थे विगत चार वर्षों से अज्ञानी और सांसारिक लोगों ने उनके बारे में अनर्गल बातें फैला रखी थी यद्यपि माँ शारदा गाँव वालों की व्यथ की चर्चा से दुखी थी लेकिन अब उसे अनुभव हुआ कि इससे कुछ शुभ फुलित फलित हुआ है अंतता इसकी परिणति पति के साथ एक सुखद पुनर्मिलन के रूप में हुई है मां शारदा के मन में निश्चित रूप से यह शंका रही होगी कि ठाकुर उन्हें किस प्रकार स्वीकार करेंगे उन्हें ज्ञात था कि ठाकुर ने सन अठारह में तोतापुर से सन्यास ले लिया था एक सन्यासी अपनी पत्नी और परिवार का त्याग कर देता है शायद उन्हें यह अपेक्षा थी कि उन्हें उपेक्षित कर दिया जाएगा जो उनके जैसे धर्मनिष्ठ और पति पतिपरायण पत्नी के लिए असहनीय होता जब ठाकुर ने उन्हें अपने कमरे में सोने के लिए और उनकी चिकित्सा व्यवस्था करने के बारे में कहा तब उनकी व दूर हो गई अपने पति के प्रेम सहानुभूति और करुणा से अभिभूत मां शारदा आनंदपूर्वक सो गई अच्छे चिकित्सा व्यवस्था और उपयुक्त आहार से माँ शारदा का स्वास्थ्य तीन चार दिन में ठीक हो गया ठाकुर ने स्वयं उनकी चिकित्सा एवं आहार की देखभाल की और दिन के समय नौबत खाने में उनकी माता के साथ रहने की व्यवस्था कर दी रात्रि में वे ठाकुर के कमरे में सोती थी मां अब पूरी तरह आश्वस्त थी मां ने तत्काल यह निर्णय ले लिया कि ठाकुर और उनकी माता की सेवा करना उनका परम कर्तव्य है अपने पुत्री को सुखी देख कर शारदा के पिता प्रसन्न थे और कुछ दिनों पश्चात वे अकेले अपने घर लौट गए मां माँ सार्दा बाद में भक्तों को कहती थी ठाकुर मेरे कुशल क्षेम और सुविधा के बारे में कितना सोचते थे वे सदैव मेरे आराम और आवश्यकताओं के बारे में ध्यान रखते थे उनका मुझ पर कितना प्रगाढ़ स्नेह था लोगों ने यह भ्रम फैला दिया था कि वे पागल हैं और मेरे माता पिता मुझे लेकर चिंतित थे तत्पश्चात ठाकुर के सामान्य व्यवहार और मेरे प्रति उनके स्नेह को देखकर मेरे माता पिता के मन का बोझ हट गया और वे लोग प्रसन्न हो गए सामान्य लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि श्री रामकृष्ण अपनी पत्नी को पहले ही दक्षिणेश्वर क्यों नहीं लाए स्वामी शारदानंद जी ने इस बात को स्पष्ट किया है निंदेह एक सामान्य व्यक्ति इसी प्रकार करता शारदा देवी को पहले दक्षिणेश्वर लिया ले था लेकिन ठाकुर ऐसे व्यक्ति नहीं थे इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया जो अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में ईश्वर पर निर्भर रहते हुए हर कार्य करने के आदि है वे कोई योजना नहीं बनाते अपने और दूसरों की भलाई के लिए वे ईश्वर की ब्रह्मांडी बुद्धि की सहायता पर निर्भर करते हैं और उनके संकेत की प्रतीक्षा करते थे बजाय इसके कि वे अपनी सीमित क्षुद्र बुद्धि का सहारा ले जैसा कि हम करते हैं इसके अतिरिक्त हम यह कर सकते हैं कि ठाकुर अपनी योगिक दृष्टि से जानते थे कि यह ईश्वर की इच्छा है भगवान ने प्रत्येक वस्तु के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया है अपनी साधना की सम, समाप्ति के पश्चात श्री रामकृष्ण ने अत्यंत कठोर साधनाओं से अर्जित आध्यात्मिक संपदाओं को अपनी पत्नी में अनुप्राणित करने के लिए प्रतीक्षा की माँ शारदा ने भी उस उचित समय की प्रतीक्षा की जब उन्होंने परिपक्वता प्राप्त कर ली ताकि वे अपने पति के साथ अपने दिव्य लीला का अगल भाग निभा सके भगवान ने इस कार्य के लिए दक्षिणेश्वर के मंदिर उद्यान में मंत्र तैयार किया